श्री रामकृष्ण भक्त भक्त मालिका स्वामी रामकृष्णानंद मठ जीवन के दुख कष्टों के बीच भी इन युवक सन्यासियों में आनंद का अभाव न था मठ का मकान उस इलाके में भूतहा मकान के नाम से प्रसिद्ध था सन्यासियों के बीच इस विषय पर चर्चा होती रहती थी और किसी किसी ने तो वहां भूत देखे भी थे एक दिन गहरी रात को सभी निद्रामग्न थे ऐसे समय छत पर जोरों से गड़गड़ाहट की आवाज़ होने लगी इस आवाज़ को सुनकर कई लोग तो डर गए और रामकृष्णानंद से कहने लगे भाई कहाँ ले आए यहाँ पर तो सचमुच ही भूतों का गोली खेलना चल रहा है इस पर शशि महाराज उत्तेजित होकर बोल गई तुम्हारे भूत के बाप का श्राद्ध करता हूँ और एक लंबी लाठी हाथ में लेकर शोर मचाते हुए सीधे छत पर जा पहुँचे वहाँ पहुँच उन्होंने देखा कि कसरत का डम्बेल और लालटेन पड़ी हुई है तब उन्होंने सभी को बुलाकर कहा तो क्या भूत लालटेन लेकर खेला करता है बाद में पता चला कि वह स्वामी शारदानंद और सदानंद की कारगुजारी थी पूजा से लगाव रहने पर भी स्वामी रामकृष्णानंद का ज्ञानार्जन के प्रति एक स्वाभाविक अनुराग था इसका हम पहले उल्लेख कर आए हैं आलम बाजार में दोपहर के भोजन के उपरांत वे श्री रामकृष्ण के उपदेशों को संस्कृत अनुष्टुप छंद के श्लोकों में अनुवाद करते तथा उसे विद्योदय नामक संस्कृत पाक्षिक में प्रकाशित करने की भे को भेजते थे इसके अतिरिक्त वे इन्नोसेंट एट होम तथा इनोसेंट एब्रॉड आदि हास्यरस के अंग्रेजी ग्रंथ जोर से पढ़ते हुए सबको आनंदित किया करते थे संस्कृत के प्रति तो उनका इतना प्रेम था कि एक बार जब काशी के प्रमदादास बाबू ने समाचार भेजा कि 40 रुपये मासिक वेतन पर एक वेदज्ञ पंडित मिल सकता है तो उस समय अभाव के कारण ठाकुर के लिए चार पैसे की मिस्त्री तक जुटाना कठिन होते हुए भी वे उस प्रस्ताव पर सहमत हो गए थे हाँ यह बात और है कि किसी अन्य कारण बस वह प्रस्ताव उस समय कार्य रूप में परिणित नहीं हो सका स्वामी जी तो शशि महाराज के गुणों पर इतने मुग्ध थे कि उन्होंने अट्ठारह ईस्वी में उनको अमेरिका में कार्य करने के लिए बुलाया किंतु उस समय उनके शरीर में चर्म रोग था जो शीतकाल में बढ़ जाता था अतः आलम बाजार मठ में उनके जाने के बारे में दुविधा उत्पन्न हो गई यह जानकर स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा यद्यपि शशि ही सर्वाधिक उपयुक्त है परंतु तुम लोग केवल इसी बात को लेकर सोच विचार कर रहे हो कि उसका आना संभव है या नहीं शशि पर मेरा विश्वास है प्रेम है ही इज दम मोनली फेथफुल एंड ट्रू मैन देअर वहाँ वही एकमात्र विश्वस्त और सच्चा आदमी है तो भी शशि का जाना नहीं हो सका कलकत्ते के उस समय के विख्यात जर्मन होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सालजाल ने राय दी कि उनके लिए ठंडे देशों में जाना उचित नहीं होगा गर्म देश ही उनके लिए अनुकूल है यद्यपि उस समय स्वामी विवेकानंद रामकृष्णानंद की असीम कार्यक्षमता के रुद्ध द्वार को खोलने में असमर्थ हुए फिर भी वे अवसर की ताक में रहे और अमेरिका से प्रथम बार मठ में लौटने के बाद शीघ्र ही उन्होंने अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणित किया मद्रास के भक्तों द्वारा वहाँ पर एक मठ की स्थापना का अनुरोध किए जाने पर स्वामी जी ने उनकी ब्राह्मण सुलभ निष्ठा का विचार करते हुए कहा था मैं तुम लोगों के बीच अपने एक ऐसे गुरु भाई को भेजूँगा जो तुम लोगों के सर्वाधिक कट्टर ब्राह्मण से भी बढ़कर कट्टर है फिर भी पूजा शास्त्र ज्ञान तथा ध्यान धारणा आदि में अतुल्य है उस समय उनके मन में स्वामी रामकृष्णानंद का ही विचार उठा था आलम बाजार आकर उन्होंने पहले उनकी थोड़ी परीक्षा करके देखने के विचार से कहा शशि तुम मुझसे खूब प्रेम रखता है ना? शशि महाराज ने जो ही हामी भरी त्यों ही स्वामी जी ने आदेश दिया तो फिर चितपुर के फौजदारी भवन के मोड़ पर से अच्छी नरम और ताज़ी पावरोटी लिया शशि महाराज में निष्ठा होने के बावजूद सूचि असूचि की व्यर्थ कट्टरता नहीं थी इसके अतिरिक्त वे नेता का आदेश पालन करने को सर्वदा तत्पर थे अतः खुलेआम दिन में वे पाव रोटी खरीद लाए उन्हें इस प्रकार आदेश पालन में तत्पर पाकर नेता ने आदेश दिया भाई तुझे मद्रास जाना होगा स्वामी रामकृष्णानंद बिना कुछ कहे ही सहमत हो गए और मार्च अठारह ईस्वी के अंत में स्वामी सदानंद के साथ जहाज द्वारा मद्रास जा पहुँचे वहाँ पर पहले तो वे आइस हाउस रोड पर किराए के मकान में रहे फिर स्वामी जी के भक्त एस बिलगिरी अय्यंगार के आइस हाउस नामक तीन तिमंजिले भवन की पहली मंजिल के सभी कमरे बिना किराए के मिल जाने पर वे वहीं चले गए स्वामी जी के कलकत्ता आते समय यह मकान उनकी चरण धूलि से पवित्र हुआ था उस भवन का वास्तविक नाम कैसल कॉर्नर था किसी अमेरिकी कंपनी ने बर्फ रखने के लिए समुद्र तट पर इस विशाल भवन का निर्माण किया था इसलिए उसका नाम आइस हाउस यानी बर्फ घर पड़ा था परंतु मूल योजना कार्य में परिणित न हो पाने के कारण वह निवास भवन के रूप में ही जाहिरत होने लगा उस भवन की दीवारें ऊँची और चौड़ी होने के कारण गर्मी के दिनों में वह बड़ा आरामदायक था मद्रास पहुंचने के साथ ही शशि महाराज ने ठाकुर की छवि की स्थापना करके पूजा करना आरंभ कर दिया फिर शीघ्र ही वे व्याख्यान आदि भी देने लगे अठारह सौ ईस्वी के मध्य भाग में रामकृष्ण मिशन ने बंगाल में अनेक अने स्थानों पर अकाल पड़ने के कारण राहत कार्य शुरू किया इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र में आवेदन प्रकाशित करके तथा अन्य उपायों से भी धन संग्रह का कार्य किया इस प्रकार क्रमशः उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार होने लगा फिर मद्रास के ही यंग मेन्स हिंदू एसोसिएशन में उन्होंने धारावाहिक रूप से कई व्याख्यान दिए ये व्याख्यान जब ब्रह्मवादी तथा प्रबुद्ध भारत इन दो पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे तो वे विद्वत समाज में सुपरिचित होने लगे इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्न स्थानों में भी उनकी शास्त्र व्याख्या चलने लगी इस प्रकार ट्रिप्लिकेशन तथा मल में गीता एवं उपनिषद की व्याख्या पुरस्वलकम तथा चिंताद्रपेट में गीता व्याख्यान और वाई एम एच एसोसिएशन में योग सूत्र व्याख्या होती थी इसके अतिरिक्त प्रत्येक एकादशी को मठ में भजन होते थे एक बार रामेश्वर दर्शन को जाने के अतिरिक्त पूरे वर्ष लगभग सारे समय श्री राम कृष्ण भावधारा के प्रचार में ही व्यस्त रहे उत्सव आदि का आयोजन भी वे स्वयं ही करते थे 19 मार्च अठारह ईस्वी को रविवार के दिन मद्रास नगर में श्री रामकृष्ण का जो प्रथम जन्मोत्सव हुआ था उसमें सभी श्रेणी के हिंदुओं यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी भाग लिया 1902 सौ ईस्वी जुलाई में स्वामी विवेकानंद के देह त्याग के पश्चात रामकृष्णानंद जी के उद्यम से माननी आनंद चार्ल महोदय की अध्यक्षता में पचीयपा कॉलेज में विवेकानंद स्मृति सभा का आयोजन हुआ अगली वर्ष से आगामी वर्ष से श्री कृष्ण उत्सव के ही जैसे निमित्त रूप से विवेकानंद उत्सव भी मनाया जाने लगा 1899 के अंत तक साप्ताहिक कक्षाओं की संख्या बढ़ती हुई 11 तक पहुंच गई साधारणतः प्रत्येक कक्षा के लिए डेढ़ घंटे का समय निर्धारित था परंतु विषय वस्तु हृदयग्राही होने पर दो घंटे या उससे भी अधिक समय बीत जाता था श्रोताओं की संख्या सामान्यतया 20 से 50 तक होती थी परंतु स्वामी रामकृष्णानंद का ध्यान उस ओर नहीं था वे शास्त्र व्याख्या इस भाव से किया करते थे कि मानो श्री रामकृष्ण को ही सुना रहे हों किसी किसी दिन प्राकृतिक प्रतिकूलता आदि के कारण एक भी श्रोता उपस्थित नहीं रहता फिर भी वे यथारीति पाठ पूरा करके ही मठ लौटते उनके इस तरह के एकनिष्ठ उद्यम तथा उत्साह ने उस समय के दक्षिण भारत के पाश्चात्य भावों से प्रभावित समाज में किस प्रकार नवीन भावों की बाढ़ ला दी थी इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है और सिर्फ अनुमान ही क्यों उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है 1901 सौ ईस्वी में हम देखते हैं कि नगर के बाहर दूर दूर स्थानों में भी उनके निर्देशन में छह विवेकानंद समितियाँ चल रही थी जैसे वनिम्य बाड़ी निकुंडी अरसमपट्टी बरूर कृष्णगिरी और धर्मपुरी इन सभी समितियों में नियमित व्याख्यान तथा कक्षाओं के साथ ही पूजा भजन एवं निर्धन छात्रों की सहायता का कार्य संचालित होता था इन सारे उत्सवों तथा अन्य कार्यों में उनकी निष्ठा तथा ईश्वर निर्भरता पर पप पप पर स्पष्ट रूप से व्यक्त होती रहती थी एक बार श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव समीप आ गया पर दरिद्र नारायण सेवा की कोई व्यवस्था नहीं हुई यह देखकर रामकृष्णानंद अधीर हो उठे और आधी रात को उठकर मठ के बरामदे में पिंजरबद्ध सिंह के समान रुद्ध आवेग से धीर गंभीर पदक्षेप से टहलने लगे अचानक नींद खुल जाने पर एक व्यक्ति ने उन्हें उस अवस्था में देखा उन्होंने देखते ही समझ लिया कि इस गहन रात्र में महाराज अपने प्राणों की वेदना अपने हृदय देवता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं परंतु उन्हें उनके निकट जाने का साहस नहीं हुआ सौभाग्यवश अगले दिन किसी अनुरागी भक्त ने पर्याप्त धन भेज दिया और उत्सव भलीभांति संपन्न हुआ किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच वे कार्य चलाया करते थे इस पर विचार किए बिना उनके चरित्र की दृढ़ता सहज में हृदयंगम नहीं होगी एक दिन कार्य समाप्त करके पसीने से तर मठ में लौटने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है इस पर उन्होंने शरीर पर के कपड़े उतार दिए और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया फिर इस आहत पुरुष ने टहलते हुए मान भरे स्वर में ठाकुर से कहा परीक्षा ले रहे हो मैं समुद्र तट से बालू लाकर तुम्हें भोग लगाऊंगा और स्वयं भी उसी का प्रसाद ग्रहण करूंगा। पेट यदि इनकार करे तो उंगली से ठूस वह प्रसाद गले के नीचे उतारूँगा परंतु उनके इतनी दूर बढ़ने के पूर्व ही ठाकुर की कृपा से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा कि एक भक्त ठाकुर के भोग के लिए सभी आवश्यक सामग्री लेकर उपस्थित है और एक बार ठाकुर के भोग का समय हो चुका था पर घी नहीं था शशि महाराज चिंतित होकर टहलने लगे इतने में उनके क्लास के एक छात्र ने आकर बतलाया कि वे मठ के किसी एक अभाव को दूर करना चाहते हैं पहले तो रामकृष्णानंद जी ने अस्वीकार कर दिया पर बाद में उस व्यक्ति का आग्रह देखकर उन्होंने उससे घी के अभाव की बात कही छात्र ने उस महीने तो घी की पूर्ति की ही बाद में भी उसे प्रतिमा भेजते रहे वास्तव में केवल वे ही लोग जो अत्यंत घनिष्ठ रूप से उनसे मिलते थे इन कष्टों की बात को जान पाते थे उनके अतिरिक्त और कोई नहीं यदि कोई यह पूछ बैठता कि मठ किस प्रकार चलता है तो रामकृष्णानंद शांत भाव से हंसते हुए कहते ठाकुर सब जुटा देते हैं वे और भी कहते यदि दूसरे की सहायता के बिना कार्य न चलता हो तो भगवान से ही सहायता मांगनी चाहिए उनका सारा मान अभिमान ठाकुर स्वामी जी तक ही सीमित था स्वामी जी के शरीर त्याग के पश्चात एक दिन उन्होंने अपने जीवन का दुख बताते हुए स्वामी जी के चित्र की ओर देखकर कुछ रुष्ट हो कहा तुम्हें तो मुझे यहाँ भेज इस विपत्ति में डाल दिया है फिर तुरंत ही उन्होंने स्वामी जी को साक्षांग प्रणाम किया और अपने इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की